भांडुक्योपनिषद शांक्य ओम ही सब कुछ है अत आह इसलिए कहते हैं ओम तरगम सर्व तस्ोपव्याख्या भूतभवीष्यमकार यदान्यत्रिकालातीत तदप्योँकार एव यह अक्षर ही सब कुछ है यह जो कुछ भूत भविष्यत और वर्तमान है उसी की व्याख्या है इसलिए यह सब ओंकार ही है इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार ही है ओम इतक्षर सर्वमिति अभिधानस्य यदिद गम्यत अधेयूत्यतिरेकाधातिकादोकार एवेद ओम यह अक्षर ही सब कुछ है यह प्रतिपाद्य रूप जितना पदार्थ समूह है वह अपने अभिधान प्रतिपादक से अभिन्न होने के कारण और संपूर्ण अभिधान भी ओंकार से अभिन्न होने के कारण यह सब कुछ ओंकार ही है पर ब्रह्म भी अभिधान अभिधेय वाच्यवाचक रूप उपाय के द्वारा ही जाना जाता है इसलिए वह भी ओंकार ही है तस्य तस्य परापर ब्रह्मरूप स अक्षरस्यो मितेत पक ब्रतिपत् ब्रह्म समीपत विस्पष्ट प्रकथन इति प्रस्तुत वह जो परंपरा परापर परब्रह्म अक्षर ओम है उसका उपव्याख्यान ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय होने के कारण उसके समीपता से स्पष्ट कथन का नाम उपव्याख्यान है वही यहाँ प्रस्तुत जानना चाहिए इस वाक्य में प्रस्तुतम वेदितव्यम प्रस्तुत जानना चाहिए यह वाक्य शेष है भूतम् भवत् भूतम कालत्रय कालत्रिच्छेद्यम एवोक्तन्यायतः यदप्योकारयतः यलातीत कार्यागम्य कालापरिच्छेद्यम अव्याता तदकार एव वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों में जो कुछ परिच्छेद्य है वह भी उपर्युक्त न्याय से ओंकार ही है इसके सिवा जो ने तीनों कालों से परे अपने काल से ही विदित होने वाला और काल से अपरिच्छेद्य अव्यात आदि है वह भी ओंकार ही है ओंकार वाच्य ब्रह्म की सर्वात्मकता अभिधानाधेयोरेक्यभि ध्यान ध्यान प्रधान्यन निर्देश कृता है ओ मित्तदक्षर इदम सर्विदि निर्देशो अभिधान प्रधान्यन निर्दिष्ट पुनरभ प्राधान्य निर्देशोिधाधेयोरेक प्रतिप्तंत्रेय प्रतिपत्तियधान गौणम्याशंका स एकपत्ते प्रयोजनमेये नयतन युग युगप्रवलापय तदिल ब्रह्म प्रतिप्येती प्रति यहाँ चादाच पादा मात्रा तदा वाचक और वाच्य का अभेद होने पर भी वाचक की प्रधानता से ही ओम यह अक्षर ही सब कुछ है इत्यादि रूप से निर्देश किया गया है वाचक की प्रधानता से निर्दिष्ट वस्तु का फिर वाच्य की प्रधानता से किया हुआ निर्देश वाचक और वाच्य का एकत्व तो प्रतिपादन करने के लिए है अन्यथा वाच्य की प्रतिपत्ति वाचक के अधीन होने के कारण वाच्य का वाचक रूप होना गौर ही होगा ऐसी आशंका हो सकती है किंतु वाच्य ब्रह्म और वाचक ओंकार की एकत्व प्रतिपत्ति का तो यही प्रयोजन है कि उन दोनों को एक ही प्रयत्न से एक साथ लीन करके उनसे विलक्षण ब्रह्म की प्रा को प्राप्त किया जाए ऐसा ही पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है इस श्रुति से कहेंगे भी अब वही बात कहते हैं ेत ब्रह्मा यमा ब्रह्म सोय आत्मा चुष्पात ब्रह्म ही है यह आत्मा भी ब्रह्म ही है वह यह आत्मा चार पादों अंशों वाला है सर्वेत ब्रम्तिदुक्त ओंकार तदैतद ब्रह्म तच्च ब्रह्म परोक्षाभि प्रत्यक्षतो विशेषण निर्देशति अयमात्मा ब्रह्मेति अयमती चतुष्पावन प्रभज्यम प्रत्यगात्म निर्दशती अयमात्ति सोयत्मोकाराधेय पर व्यवस्थित्पा काशापन वन्न गौरवें विश्वादीनाम पूर्व पूर्व प्रयाण विश्वादीना पूर्वपूर्व प्रविलापन तुरी पाद कर्णसाधन तुरियस्य पद्यत इति कर्म साधना, पाद पादशब यह सब ब्रह्म ही है अर्थात यह सब जो ओंकार मात्र कहा गया है ब्रह्म है अब तक परोक्ष रूप से बतलाए हुए उस ब्रह्म को विशेष रूप से प्रत्यक्षतया यह आत्मा ब्रह्म है ऐसा कहकर निर्देश करते हैं यहां अयम शब्द द्वारा चतुष्पाद रूप से विभक्त किए जाने वाले आत्मा को अपने अंतरात्म स्वरूप से अभिनय अंगुली निर्देश पूर्वक अयमात्मा ब्रह्म ऐसा कहकर बतलाते हैं ओंकार नाम से कहा जाने वाला तथा पर और अपर रूप से व्यवस्थित वह यह आत्मा कारसापण के समान चार पाद अंश वाला है गौ के समान नहीं विश्व आदि तीन पादों में से क्रमशः पूर्व पूर्व का लय करते हुए अंत में तुरीय ब्रह्म की उपलब्धि होती है अतः पहले तीन पादों में पाद शब्द का कारण वाक्य है और तुरी में जो प्राप्त किया जाए इस प्रकार कर्म वाक्य है कथम चतुष्पाद मित वह किस प्रकार चार पादों वाला है सो बतलाते हैं आत्मा का प्रथम पाद वैश्वानर जागृत स्थानो ब्रग्य सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूल भुग्वैश्वानर प्रथम हा। जागृत अवस्था जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान है जो बहिप्रज्ञ बाह्य विषयों को प्रकाशित करने वाला सात अंगों वाला उन्नीस मुखों वाला और स्थूल विषयों का भोक्ता है वह वैश्वानर पहला पाद है जागृत स्थानमशेटी जागृत स्थान बहिस्प्रज्ञ स्वात्म व्यतिरिक्ते विषय प्रज्ञा यश ब्रज्ञ बहिर्विष् प्रज्ञा विद्यासत सत्ता से तस्तम वैश्वान मूर्ध सुतेजाचुर्श्व प्राण पृथकर्तमान संदेहो बहुलो वस्व रि पृथिव्य पाद इग्निहोत्रक न अग्निरस्य शेष्वनाहनी अग्निश यस्य सप्तांगा सप्तांगः जागृत अवस्था जिसका स्थान है उसे जागृत स्थान कहते हैं जिसकी अपने से भिन्न विषयों में प्रज्ञा है उसे बहिर्प्रज्ञा कहते हैं अर्थात जिसकी अविद्याकृत बुद्धि बाह्य विषयों से संबद्ध सी भास्ती है इसी कारण जिसके सात अंग हैं, अर्थात इस उस वैश्वानर आत्मा का दुलोक सिर है सूर्य नेत्र है वायु प्राण है आकाश मध्य स्थान अर्थात देह है अन्न अन्न का कारण रूप जल ही मूत्र स्थान है और पृथ्वी ही चरण है इस त्रुति के अनुसार अग्निहोत्र कल्पना में अंगभूत होने के कारण आह्वनीय अग्नि उसके मुख रूप से बतलाया गया है इस प्रकार जिसके सात अंग हैं, उसे ही सप्तांग कहते हैं तथकोन विंशति मुखान्यस बुद्धीन्द्रिया कर्मेन्द्रिया चश वायवस्णादय पंच मनो बुद्धिहंकारचित्तमी मुखानी मुखापलब त्यर्था हा। सा एवं द्वारणीर्थ सशिष्टो वैश्वान यथोक्तरै शब्दीन स्थूला विषयान् भुंक्त स्थूलभुक् विश्व नाणकदा नयनान यद्वाश्वसौ नरचेती विश्वान विश्वानर एव वैश्वान सर्विंडात्न्यवाद पाद एतत ए तत्पूर्वकवाद गम्यस्य प्राथम्यमस्य तथा जिसके उन्नीस मुख हैं तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रीय पाँच प्राणादि वायु तथा मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये जिसके मुख के समान मुख अर्थात उपलब्ध के द्वार हैं वह ऐसे विशेषणों वाला वैश्वानर उपर्युक्त तो द्वारों से शब्द आदि स्थूल विषयों को भोगता है इसलिए वह स्थूल स्थूलभुक है संपूर्ण नरों को अनेक प्रकार की जोनियों में नयत अर्थात वहन करने के कारण वह वैश्वानर कहलाता है अथवा वह विश्व अर्थात समस्त नर रूप है इसलिए विश्वानर है विश्वानर ही स्वार्थ में तद्धित अण प्रत्यय होने से वैश्वानर कहलाता है समस्त देहों से अभिन्न होने के कारण वही पहला पाद है परवर्ती पादों का ज्ञान पहले इसका ज्ञान होने पर ही होता है इसलिए यह प्रथम है कथम अयमात्मा ब्रह्मेति प्रत्यगात्म चतुष्पादे प्रकृति दिवलोकादीना मूर्धाद्यंग अयमात्मा ब्रह्म इस श्रुति के अनुसार यहां प्रतिगात्मा को चार पादों वाला बतलाने का प्रसंग था उसमें द्विलोकादि को उसके मुर्धा आदि अंग रूप से कैसे बतलाने लगे नई सदोषा सर्वस्य प्रपंचस्य से साधिदैविक श्यालनात्मना चतुष्पातत्व विवक्षित एवं च चती सर्व प्रपंचोप सर्वपंचोपैत सिद्धि सर्वूत चात्मको दुष्ट सैन सर्वूतान चात्मस्तु सर्वाणी भूतानी इदी शुम उपस अदेहपरी प्रत्यात्मा सांख्यादी दृष्ट सत्यवैत श्रुति विशेषो न दर्शने विशेषात अतो सैत सांख्यादर्शन नशेषाइषते चर्वोपनिषद सर्वात्मक्यतिदकुवाध्यात्मक पिंडात्मनों दुलोकादंगरात्म सप्तांगत्व वचनम् मूर्धा तेय व्यपतिशत इत्यादि लिंग दर्शनात्च समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इस आत्मा के द्वारा ही अधिदेव सहित संपूर्ण प्रपंच के चतुष्पात्व का प्रतिपादन करना इष्ट है ऐसा होने पर ही सारे प्रपंच के पूर्वक अद्वैत की सिद्धि हो सकेगी समस्त भूतों में स्थित एक आत्मा और आत्मा में संपूर्ण भूतों का साक्षात्कार हो सकेगा और इसी प्रकार जो सारे भूतों को अर्थात आत्मा में ही देखता है इत्यादि श्रुतियों के अर्थ का उपसंहार हो सकेगा नहीं तो सांख्य दर्शन आदि के समान अपने देह में परिच्छिन्न अंतरात्मा का ही दर्शन होगा ऐसा होने पर अद्वैत है इस श्रुति प्रतिपादित विशेष भाव की सिद्धि नहीं होगी क्योंकि सांख्याधि दर्शनों की अपेक्षा इसमें कुछ विशेषता नहीं रहेगी परंतु संपूर्ण उपनिषदों को आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन तो इष्ट ही है इसलिए इस आध्यात्मिक पिण्डात्मक का दुलोक आदि के अंग रूप से आधिदैविक पिंडात्मा के साथ एकत्व प्रतिपादन करने के अभिप्राय से उसका सप्तांगत्व प्रतिपादन उचित ही है इसके सिवा आत्मा की के निंदक तेरा सिर गिर जाता व्यस्ोपासना की भी इसमें हेतु है विराजक उपलक्षा हिण्यगर्भाव्याता चैतन वधुब्राह्मणे यथिव्या तेजोमयो पुरुषो पुषो याध्यात्म इत्यादि सुषुप्ताव्यातोस्वे सिद्धमेव निर्विशेषवाद एवं चत्ये तिद्धम भविष्य सर्वद्वोपमे चाद्वैतमिति यह जो विराट के साथ एकत्र प्रतिपादन किया गया है वह हिरण्यगर्भ और अभ्याकृत के एकत्र को उपलक्षित कराने के लिए है मधु ब्राह्मण में ऐसा कहा भी है यह जो इस पृथ्वी में तेजो में एवं अमृत में पुरुष है तथा यह जो अध्यात्म पुरुष है वे दोनों एक हैं इत्यादि कोई विशेषता न रहने के कारण सोए हुए पुरुष और अभ्याकृत का एकत्व तो सिद्ध ही है ऐसा होने पर ही यह सिद्ध होगा कि संपूर्ण द्वैत की निवृत्ति होने पर अद्वैत ही है